बन्दे गुरु वंदे गुरुपद दंदम भक्तंदतचैत प्रभु वंद नीनंद सहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिकरण्दय गोपीजन सयूतम बिंद वनम मनोहर के वंशाकल्पतरुश कि पति पावुने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यम बंदे परमांद माधव बृंदाई तुस्थि सच। कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वी नमो नम नारायण नमस्कृत नरं चम देवीं सरस्वती वैसम तथो मुदीर संकर्तने कथोपदेश गौरी भक्ति गुरभक्ति भक्ति प्रमदा खगत् बरण्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे आज भुजौ कनका बतौ संकेतनकमलायताक्ष द्विजरो जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करुणाब हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नाह बिभे तेती भयानकस्व ज्योहाकनेभुकटीरभस्वग्रदस्टा अंत सज तो के शर्द अवीत दिग्भादिन्न न खाद्रस्त अस्ह कृपन वस्व लो दुस्सगुर संसार चक्र कदना गस तणीत नाहम विभेमी तेयती भयानक ज्योहार क नेत्रुकुटी रो ग्रुदंसा अंत सजह खतजो केशर शंकनाभीत दिग्भा दुरी भिन्न नखाग्रास्त त्रस्त अस्मि अहम् वस लो दुस्सह गुरसार चक्र कदना ग्रसत प्रणीत शिशी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वी ठाकुर पहुपा जानी जगत लोक परम सत्य वस्तु बहुबहु बहु दूरे चले गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वी ठाकुर पहुपा जी ने बताए जगतवासी परम सत्य वस्तु से बहु बहुत दूर चले गए भोग और मोक्षों का जो कुहेरा है इसी में फांस कर जगतवासी परम सत्य वस्तु से बहुत बहुत दूर चले गए वो इतना दूर चले गए परम सत्य वस्तु से जो इसका सामने परम सत्य वस्तु का चर्चा करने जाओ वास्तव सत्व का चर्चा करने जाओ तो भयभीत हो जाता है जगतवासी परम सत्व वस्तु सुनने के लिए तैयार नहीं है ये लोगों को क्या इच्छा है भले ये लोगों का इच्छा है जे बाहरी दुनिया का सुख सुविधाएं जो हमको मिले हैं इसी में हम मस्त है ये ही हमारा ठीक है इसके बाहर कुछ दुनिया है ये उनका सोच की बाहर सोच सोच भी नहीं सकता ऐसा पेनफुल सिचुएशन में अवस्था में संदर्भ में लिखा हुआ है गोस्वामी जी लिखे हैं, ये भूलोक है ये भूलोक का आदमी सब दुनियादारी का चीज में फंसे हुए हैं इसका ऊपर ऊपर जितने लोक हैं भूर भूव स्व महो जनो सत्यो तपो जनो सब ऊपर ऊपर है गोस्वामी जी ने प्रमाण दिए हैं सनातन गोस्वामी जी जितना सारे ऊपर ऊपर का लोक है तप लोग जन लोक सत्यलोक वहां का जो उपकुरमन ब्रह्मचारी वहाँ जो ऋषि मुनि है भजन करते हैं वो दुनिया का जितना सारे दुखी आदमी है उनका जो विषय का पीछे उसका जो लगन है और उसके लिए जो दुख उनका जिंदगी में आते रहते हैं कभी रोना कभी हंसना ये सब देखे देख वो सब ऋषि मुनि ऊपर जो रहते हैं वो लोग भी रोते हैं देखो क्या मूर्ख है लेकिन बात यह है चैतन्य चरिता में बताए हुए ब्रह्मांड भ्रमित को भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता काल बता रहा था तुलसीदास जी ने भी ये बताए, जे जितना सारे दुनिया का आदमी है लोगों का अंदर में जो भावना है विषय का भावना ये हटाकर भगवत चिंतन करना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल संभव नहीं लेकिन एकमात्र संभव है अगर इनके साथ गुरु वैष्णव का संबंध हो गया तुलसीदास जी बहुत बार ये सब चीजें रामान में लिखा है रामान मतलब तुलसीदास ही रामायण जी रामचरित सदगुरु मिले भेद बतामें ज्ञान करे उपदेश कैला का मैला छूटे जब आग करे प्रवेश इस सब कथा का चर्चा हो चुका है पहले कैला देखने में काला है लेकिन कैला को जब आग में जलाते हो आप जलाने का बाद जब ये कैला का जो मूर्ति है परिवर्तन होके इन ग्लोइंग स्टेट जलंत अवस्था में पहुंच जाता है उस अवस्था में उनका ताप देने का अर्थात आग उसका अंदर आ जाता है उसका सूरत बदल जाता है और अंधेरा में रख दो कैला को वो कैला को जला हुआ कैला को वो थोड़ा लाइट भी विकरण करेगा लाइट दिखाएगा थोड़ा जो गुनावली कैला का अंदर नहीं है अभी आंख का संस्पर्श में यह सब गुनावली आपका सामने में नजर में आ रहा है ऐसा ही माफी गोस्वामी जी ने बताए जो गुरु वैष्णव का संस्पर्श में कॉन्टैक्ट में आ जाए बुद्ध जीव तो गुरु वैष्णव का साथ रहते रहते कथा सुनते सुनते उसका चरित्र आचरण उसका वैशिष्ट देखने का बाद बुद्ध जीवों का हृदय में एक तो असर पड़ता है परिवर्तन होता है gradual changes you can see, परिवर्तन होता है गोस्वामी जी ने बोला है जे अपराकित जगत का जो भगवत तत्व है भगवान भगवान श्री कृष्ण या तो वैकुंठ में नारायण का बात सोच लो भगवान का साथ बुद्ध जीवों का कंटेक्ट होना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल भगवान का साथ बद्ध जीव का कंटैक्ट नहीं हो पाता इसीलिए हमारा कीर्तन में है ना वैष्णवे रो आवेद अने कृष्णो दया माय एहन और पोथी तुम्हें डायरेक्टली भगवान संगे और प्राकृतिक जगत संगे कॉन्टैक्ट करते पारो ताले ताल कथा दरकार पड़े ना अगर तुम्हारा साथ वैकुंठ जगत का कांटेक्ट हो ही जाए तो ये कीर्तन का कोई दरकार नहीं पड़ता तुम बुला ठाकुर जी को ठाकुर जी तुम्हारा पास आ जाए गुरु भी गुरु लेने का भी दरकार नहीं है कोई दरकार तो है नहीं गुरु का क्या दरकार है हम बुला लेंगे ठाकुर को ठाकुर जी सलाह दे देंगे किस कारण है गोस्वामी जी ने सुंदर लिखे हैं जे बद्ध जीवो का साथ जीव गोस्वामी पद लिखे हैं संदर्भ में जीवो का साथ अप्राकृत जगत का जो चित सूर्य जो है चित सूर जो है भगवान इनके साथ कांटेक्ट होना संभव नहीं है पोपा जी भी बार बार बताए हैं जो अप्राकित जगत संगे बुद्ध जीवे कख संबंध होते पारे ना एकमात्र आम परसू चर्चा किए थे जो अप्राकृत जगत का साथ बुद्धजीवों का कोई कांटेक्ट होना संभव नहीं क्वाइट इम्पॉसिबल लेकिन एक रास्ता खुला है वो क्या है अगर तुम अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का सहारा ले लो इफ यू कैन टेक सेल्टर ऑफ ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन अपरा की जगत का जो वाणी है उनका सहारा ले लो इसके द्वारा तुम जा सकोगे और अपरा की तो जो शब्द ब्रह्म जो वाणी है ये बद्द जीवों का हृदय में नहीं आता था कि स्नोत्कीर्तन गान नर्तनो परो प्रेम विधाम धोनिधि ये जब प्रेम का जो लहर है ये गुरु वैष्णव का अंदर ही आता है दुनिया का आदमी का अंदर नहीं और चैतन च और एक श्लोक है ऐसा मिलता है कृष्ण कीर्तन गान कला पथो जनी भ्राजिता सदभक्ता बलि हम सच प्रमद उपो सैनी बिहार कल धनिर् बह तुम्हें जोहा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दया निधे लीला सुधा स्वर्धु चैतन चर्ता मिथन किस्तन गान नर्तन कला ये जो गान नर्तन अप्राकृत जगत का शब्द है ये इसी श्लोक में लिखा हुआ है कि स्नोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथोजनी भ्राजिता सदभक्ता हंस चौक्र सेनी सैनी बिहार कर्णा नंदी कलत धनिर् जुहा मरु प्रांगणे ये हमारा जो जीवा है जवान है इट इज जस्ट लाइक डेजर्ट डेजर्ट जानते हो मरुभूमि जिसमें बालू बालू रहता है राजस्थान में ये हमारा जीवा में वास्तविक रस नहीं है रस जानते हो व्हाट इज कॉल रस रसगुल्ला दो चार मुख में डाल दो भला मां बड़ा मीठा है ये रस आपको भगवान के पास नहीं ले जाएगा फॉर बॉन्डेड सॉल बद्ध जीवों का लिए ये रस बहुत अच्छा लगता है कानों का लिए बड़ा कुत्सित बातें संसार का बहुत अच्छा लगता है और जीव जवान के लिए मीठा मीठा चटपटी बस खाना दो बहुत अच्छा लगता है ये इसका लिए अच्छा है आंखों के लिए कोई कुत्सित रूप दिखाओ क्या हो रहा है यह सब बहुत अच्छा लगता है हमारा औजामिल देख रहा था भागवत में है औजामिल वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू सी और आगली सीनरीज वो कुत्सित चीज चल रहा था औजामिल ने देखा बहुत अच्छा लगा लेकिन वह ब्राह्मण है शुद्ध आचरण है फिर भी वो अच्छा लगा क्यों टीकाकारों ने बताया जहां तक उसका संस्कार था माइंडिप जहां तक उसका संस्कार, संस्कार था जितना तक उसका संस्कार या भजन बल था थोड़ा बहुत ब्राह्मण तो है गायत्री जबता था पिता माता का सेवा करता जब तक था अप टू देट पॉइंट ही वॉज he was just fighting. it is called moral strength. moral स्ट्रेंथ जानते हो एक उदाहरण दे बहुत आनंद लगेगा ये उदाहरण सुन लो moral strength, इसका मॉरल स्टेंस अच्छा है महाराज इसका moral strength बहुत अच्छा है ओके okay, बट up, up to what point? कहां तक moral strength ठीक है बहुत ध्यान से सुनना ये उदाहरण को सोनातन रूप गोस्वामी पास चले गए कहा गए चैतन्य महाप्र का खोज में घर छोड़ के और सोनातन गोस्वामी अभी जा नहीं पाए उसको पकड़ के जेल में डाल दिया ठीक है अब रू गोस्वामी बात बताए कि आपका लिए दस हजार स्वर्ण मुद्दा हमने मोदी का घर में छोड़ के आया है यू कैन यूज इट एंड गेट यू फ्री सम हाउ आप ये पैसा को इस्तेमाल करो और किसी भी हालत से छुटकारा मिलकर यू काम चैतन्य महापो के चरण में आ जाओ भागो जल्दी क्योंकि राजा गया है युद्ध करने के लिए उड़ीसा में उड़ीसा में गया तो सोनातन गोस्वामी ने क्या किया जो जेलर है जेल का जो पहलदार है उसको बोलता है देखो मिया साहेब आपको मैंने बहुत सेवा किया पहले कितना कितना मुसीबत में गिरे थे सब मुसीबत हम समाधान किया था अब मेरा भी उपकार करो तो क्या उपकार चाहते हो बोला हमको इधर से छोड़ अरे राम राम राम राम राम तो नहीं बोलेगा अल्लाह ताला <laughs> हमारा अभ्यास हो गया राम राम बोल्ला अल्लाह ताला अरे कैसे छुटका हमको तो हमको तो नवाब मार डालेगा पर नहीं नहीं कुछ नहीं होगा देखो हमारे पास इतना सर्ण मुद्दा है ये सोने का महर है ये सब ले लो लेकर हमको छोड़ो तो लोभी है लालची है लोग तो है ही है वो स्वर्ण मुद्रा को देखने शुरू करेगी इतना स्वर्ण मुद्दा नाम ना को राजा जो है हमारा नवाब है आके काट डालेगा चार हजार से किया चार हजार स्वर्ण मुद्दे पांच 5000 किया तो बात ही चला बातें देखे आप देखो तो आप तो रहा नहीं जाए 2000 हजार स्वर्ण मुद्रा तो कुछ ही कुछ ही ऑफर फाइव थाउजेंड गोल्ड एन क्वाइन देन ही कूड मेंटेन हिस्स मोरल स्ट्रेंथ इट्स ब्रेक समझा मेरा बात जब इतना तक था तब वो आम सत्यनेस्ट पर्सन अच्छा पांच हजार तक गया उसका तो जो moral strength का जो margin है वो break हो गया समझा मेरा बात तो बोला हाँ छोड़ सकता लेकिन क्या हमारा तो हालत खराब कुछ नहीं होगा बोलोगे डोल डाल के लिए मैंने टट्टी पिसाप के लिए गया था और हाथ छुड़ा के जोर जबरसी गंगा में छलंग लगा के काम मर गया चला गया क्योंकि कैदी का हाथ में पैर में लोहे का पिंजर रहता है भारी लोहे का ताला जो है लॉक इतना बड़ा रहता है उसको लेके दौड़ना संभव नहीं समझा मेरा बात गाधा जो उत्पाठन करता है तो दोनों पैर को रस्सी से सामने आ सामने और पीछे बांध के रख देता है तो जितना भी चिक्के चिल्ले जितना भी दौड़े वो दौड़ नहीं सकेगा पीछे और सामने बदा हुआ है, है ना ऐसा करके ट्रीटमेंट करता है तो ओजामिल का भी वैसा ही है ओजामिल शुद्ध ब्राह्मण है वो गुरु वैष्णव का सेवा करता है सब ठीक है गायत्री भी जपता है ब्राह्मण है लेकिन करने से क्या होगा वो जितना तक उसका मोरल स्ट्रेंथ था भजन का बल था उतना तो वो फाइट किया ये उचित नहीं है मेरा पत्नी है मेरा पिता माता है लेकिन वो लड़ाई करना शुरू कर मन का साथ मन का साथ लड़ाई होता है विवेक का साथ हर आदमी का विवेक का साथ लड़ाई होता है ये ठीक नहीं ये किया ये हमने ठीक नहीं किया ना ना ये ठीक किया हमने ऐसा करके विवेक का साथ लड़ाई होता है अल्टीमेटली क्या हुआ वो वेशा का चक्कर में पड़ गया समझा मेरा बात ऐसा करके दुनिया का आदमी का जो हालत है इस रियली पेनफुल संभव नहीं लेकिन जीव गोस्वा सुंदर बताए हम जानते हैं जीव गोस्वामी पर शास्त्रों का प्रमाण देगी यहां तक कि जीव गोस्वामी इतना सुंदर लिखा है प्रमाण बहुत है हम माने दस घंटा पांच घंटा बोलने चले तो बहुत प्रमाण है विभिन्न शास्त्र का ये कौन सुनेगा वृंदावन में होता है जन्माष्टमी का दिन शाम छह बजे साढ़े छह बजे सूर्य होता है रात बारह बजे तक घंटा हरि कथा निशिंग चौदसी में हुआ था हमारा मठ में मायापुरी में ऐसा ही होता है मैंने एट अ स्ट्रेच लेकिन आदमी बैठ नहीं सकेगा दे हैव नो पेशेंस सो देट दे कैन सीट फॉर टू आवर्स थ्री अवर्स फोर आवर्स फाइव आवर्स सिक्स आवर्स दे के नॉट सीट प्रॉपरली एक जाएगा बैठे रहे आराम से हरिकथा सुने उतना हिम्मत नहीं है बद जीवों का इसलिए प्रोलाद महाराज रो रो कर बताया ना निशिंग देव को दो दिन पहले इस श्लोक को बताया था नई तात मनो में तब कथा सुवैकुंठना नई तात मनो में तब कथा सुवैकुंठना संप्री दुरित दुरीत दुष्ट काम आम हर्ष शोक वै सना तस्मिन कथम तब गतिम बिमि स्वामी दीना तस्मिन कथम गतिम बिमि स्वामी दीना, दीना। महाराज बोलते कि हमारा काम क्रोध से भरा हुआ दिल है हालत बहुत खराब है अब इसी अवस्था में आपका साथ मैं कैसे संबंध नाता जोडूं? आपका साथ संबंध जोड़ना संभव नहीं जब भी एक रास्ता है कि आपका कथा सुनते सुनते सभी का जितना सारे भजन राज्यों का अपराकृत इतिहास है अपराकृत राज्यों का जितना सा हिस्ट्री है अपराकृत हिस्ट्री नाकृत हिस्ट्री क्योंकि पोपा जी ने प्रमाण दिए हैं हरिभजन किसको बोलता है उपाजी ने एक सेंटेंस में उतर एक शब्दों में टू गेट रीड ऑफ हिस्ट्री एंड फेलोजॉफी हिस्ट्री एंड एलिगड़ी इस कॉल हरिभजन समझा ये बात को दो दिन सात दिन पहले मायापुर में चर्चा किया था बहुत बड़ा सवाल है वेरी इंटरेस्टिंग इतिहास और इतिहास और तुम्हारा जो फिलोसॉफ तुम्हारा जो एलिगोरी, एलिगोरी मतलब काल्पनिक जो तुम्हारा अंदर में चलता है हर वक्त कल्पना संकल्प विकल्प इसको बोलता है कि एलिगोरी, खूब सोच लिया वो लड़की को हम शादी करेंगे आ बहुत अच्छा होगा ये चल रहा है दिमाग में विचार इसके लिए जो नहीं करना चाहिए वो करता है पागल है दुनिया का ऐसा ही है जो रंग चढ़ जाता है उसका दिल में उसी का भी लड़ाई करो आ वो प्राप्ति करने के लिए मेरे सामने पिता आ जाए बंधु आ जाए भाई आ जाए उसको काट के फेंक दो मुस्लिम रूल्स पिता अगर मेरा भोग विलास में मेरा गुद्दी संभालने में गुद्दी में हम बैठे हुए हैं हमारा पावर है पिता हमारा पीछे लग रहा तो पिता को काटे काटके फेंक दो भोगी दुनिया का विचार ऐसा ही है भोगी दुनिया जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा का पीछे दौड़ता है वो ऐसा ही है दे कैन डू एनी थिंग बॉ देर फॉर देयर नेम फेम एंड पोजिशन लाभ पूजा प्रतिष्ठा का लिए दे कैन डू एनी कुछ भी कर सकता समझा देट इज अ सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड कुछ भी कर सके अगर हमारा भोग में भोग में बाधा हुआ मेरा प्राप्ति में बाधा हुआ तो तुम जैसा आदमी को काट के फेंक देंगे ऐसा अवस्था याद नहीं है रामानुज आचार्य का जिंदगी देखो उसका गुरुजी पीछे लगा था री हमारा शिष्य ऐसा काबिल है हमारा बिजुद ही हो जाएगा एक काम करो ये, इसको दुनिया में रखना नहीं है फेंक दो काटके रामानुजाचा का गुरुजी ये डिसीजन लिया ये रहेगा ये लड़का कहाँ का लड़का है जो हम, हम तो इसका गुरु है लेकिन हमारा बेज्युती हो जाएगा हम अगर ये रहेगा तो हमारा बेज्युती हो जाएगा तो वृंदावन जाने का बहाने में वाराणसी जाने का बहाने में इसको काटके फेंक दो जंगल में जब कुरेश ने उसको इन्फॉर्मेशन कर दिया हे आज रात को तेरे को काटके फेंक देगा जंगल में अच्छा हाँ भाग जाए यहां से वो जंगल में दौड़ते दौड़ के पागल का मापिक जंगल में और ठाकुर जी रक्षा किया है तो देखो ऐसा हालात है ऐसा ही हालत है दुनिया का तो अपरागिक जगत का जो मजा है आनंद है वो अगर हम तुमको चका सके देन आई एम श्योर टूडे और टूमोरो You can become interested about भजन हमारा अंदर में गुरु जी अगर कृपा दिया है और हमारा अगर चरित्र आचरण सब कुछ ठीक है अगर हमको लाभ पूजा प्रतिष्ठा का कुछ फिक्र नहीं है अगर है ऐसा तो हमारा हमारा जवान से जो वाणी निकलेगा वो गुरुवाणी है वो जड़ जगत का शब्द नहीं है वो तुम्हारा अंदर में रिएक्शन जरूर फैलेगा सम रिएक्शन विल भी देर और आज नहीं तो काल काल नहीं तो परसू नहीं तो इवन इन नेक्स्ट लाइफ इट विल गाइड यू दरी हरिकाथा, था दिस सिद्धांत कैन गाइड यू अल्टीमेटली फ्रॉम फॉलिंग डाउन यू आर फॉलिंग डाउन दिल में जितना इच्छा है काम क्रोध है उसको लात मार के फेंको नहीं तो ये अमृत नहीं मिलने वाला जो अमृत का एक बूथ तुमको चकाए तुम पागल बन जाओगे मीरा जी पागल बन गया था मीरा जी पागल बन के चल गए अरे राज रानी है जिसको देखने से पागल हो जाता आदमी हैं? वो जंगल में एका चल रहा है, मेरा तो गिरे था कुछ ना है, दूसरा ना कोई तुम जा सकोगे अकेला स्वामी गुजर जाने का बाद उसका स्वामी का जो हजब हम का जो भाई है देवर जी कितना पीछा पड़ा था लेकिन कुछ बिगड़ सका कुछ बिगड़ नहीं सका कितना बदनामी किया मीराजी का बेइज्जती किया उसको बेइज्जती करने का कोशिश किया कितना फिर बाद में जहर भेजा ठाकुर जी का प्रसाद वो तो पी लिया पी लिया ना चरण भी तो बोलू गिरिधारी का चरण पी तो, लिया साफ भेजा काल सांप टोकरी में फल है ये फल भोग लगाना गिरधारी टोकरी खुला तो देखा एकदम काल साहब है जो देखने से दौड़ के आता है वो काल साहब जानते हो काल साहब सबसे पॉइजनस जो है जो टॉच करने से यू कैन गेट नो टाइम समय नहीं मिलेगा बचाने का ऐसा साहब को छोड़ दिया टोकरी फल का टोकरी खोला तो तुरंत एकदम एकदम आया सा गया तो हाथ मुद के वो आंख मुद के चिंता किया हे गिरधारी लाल ये तो मेरा तो गिरधारी है साफ कहां देख रहे हो कहा साफ है कहां लड़की है कहां लड़का है मेरा तो गिरधारी देख रहा है जहां जहां नेत्र पौ तहां किशन स्फूरे कहां लड़की देख रहे हो कहा लड़का देख रहे हो कहा सांप देख रहे हो नानात्व तो दर्शन ये दर्शन में नाना तो डाइवर्सिफाइड जो विचार है यू कैन हार्मोनाइज इट थ्रू गुरु कृपा अंडरस्टैंड यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्शन डिफरेंट काइंड ऑफ जजमेंट इन योर हार्ट ऑल यू कैन हार्मोनाइज through one channel that is called Guru वैष्णव ऑफ It can harmonize you and it can show you. It can give you power to see everywhere Krishna. Where is ladies? Where is वेर Where is Snake? Where is Tiger? Chaitanya टाइगर चैतन्य महाप्रभु दिखाया झाड़ी करने भी जाते थे सिंह भाग नृत्य कर रहा है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो हमारा परंपरा में आता है जब वृंदावन से ये आ रहा था अब बिहारी बिहारी बिहारी ब्रजवासी हैं उनका सेवक बाबा को टोकरी में बैठा कर टोकरी जानते हो झूड़ी झूड़ी टोकरी में बैठा कर बाबा को क्योंकि 125 साल का उम्र है टोकरी में बैठा कर जा रहा है और जाते जाते क्या हुआ जब जंगल से गुजर रहा था तो सामने देखा एक शेर बगेरा देखा बाघ देखा तो ओ डर गया अरे पापरे बाघ सामने पापरे तो पीछे चलना शुरू कर दिया हरे पापरे बघेरा है टाइगर तो ऊपर से बाबा बोला हे बिहारी तो क्या बात पीछे क्यों जा रहा है वाई आर गोइंग बैक वही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज Coming from Bindavan at the age of 1 125 years of age, that time his shavak Bihar one brujavasi, he is carrying him in a basket and puts Baba here. And while going through forest, then tiger he is saying tiger lion saying, then that sabal become afraid is going back. and Baba saying बाबा सही वाई going back गोइंग oh, Baba there is tiger huh? tiger who tell you tiger दार्षद चैतन महापो का पार्षद है कहा तुमको भाग देगा huh? हमने चल बाबा भाग है नहीं भाग नहीं वो चैतन्यमापो का पार्षद है आगे चल आगे गया और बाग कुछ नहीं किया बिहारी को बोला बिहारी थोड़ा भागवत सुना अरे Baba आप तो जानते हो नया है आप कितना दिन से आपका हम, हम पढ़ाई नहीं जानता ओ आका कुछ नहीं जानता हम आप बोलते भागवत पढ़ो भागवत तो विद्वानों का काम है भागवत पढ़ मैं तो उनको बोला भागवत सुना बाबा पढ़ना नहीं आता हमको भागवत खुल भागवत खुल भागवत खुला ने पढ़ अब पढ़ना शुरू कर दिया पढ़ना शुरू कर दिया संस्कृत ही इज रीडिंग संस्कृत हाउ पॉसिबल यू कैनोट बिलीव इट गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा एवरीथिंग इज पॉसिबल दे आर उंग ट्री दे कैन गिव यू एनीथिंग इफ यू मानी फ्रॉम गुरु वैष्णव दे कैन गिव यू मानी इफ यू वॉन्ट एक्सप्रेसिक फीलिंग दे कैन गिव इट एंडरस्टैंड देट्स डिपेंड अपॉन योर डिजेयर तुम्हारा इच्छा इच्छा का ऊपर निर्भर कर तुम अगर गुरु वैष्णव को सामने रखकर दुनिया का चीज लूटना चाहते हो देन यू कैन तुम्हारा गुरु जी है वो सेवा किया है इसी के लिए सौ आदमी आता है सागर महाराज जी सागर महाराज क्यों आता है उन्होंने अपराध की जगत को सेवा किया इसीलिए तो सम्मान करता है कोई इसका पास तो जाता नहीं उसका पास तो जाता है लोग लख हीरा का पास तो गया था गया था हजारों आदमी महाराज हमको बचा अरे वो तो बेसा नहीं आप बेसा नहीं अब तो महानते है बड़ो बड़ो महान तो तरह दर्शन जानती महान्ती तर दर्शन जानती ऐसा स्थिति है तो कल आपने देखा नाटक में हरिदास ठाकुर का संस्पर्श में वे काइंड ऑफ चेंजेस केम इनटू द हार्ट ऑफ लक्ष्य हीरावन वन क्रॉस ये स्टे प्ले वन नाइस ड्रामा इसने देखे लखहीरा जैसा गिरा हुआ इंसान उसका दिल में परिवर्तन आया आया नहीं और हरिभजन करना शुरू कर दिया हरिनाम का ऐसा ताकत है हरिनाम तुमको सारी चीज दे सकता है हमारा परिवर्तन आज लख का शरीर मन ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ शास्त्रों का अपमान है श्रीलो सनातन गोस्वामी जी सुंदर लेखा है कृष्ण भक्ति सुधा पानात्ट ध्यान से सुनो बार बार सुनोगे यू शुड मेमोराइज दिस दो दीज टेलिंग यू यू मस्ट दिख हरी कथा अगेन फॉलो तो सनातन गोस्वामी जी बोला है भागवता मृत में कृष्ण भक्ति सुधा प्राणात देहो दैहिक विश्रित पांचभौतिक देह ओपी सच्चिदानंद रूप होता कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दैहिक विस्वी तेसाम तेषा पंचभौतिक देह ओपि सच्चिदानंद रूप बहुत सारे महाराज लोग नीचे चर्चा करने देखा है बड़े ये जड़ो शरीर अपरागित हो जाता है लेकिन ऐसा सिद्धांत तो नहीं है जड़ो शरीर अपरागितरम है ना उसका जो स्वरूप का आविर्भाव होता है उसका जो स्वरूप है उसका आविर्भाव होता है शरीर में समझा मेरा बात तो स्वरूप का आविर्भाव होता है शरीर का अंदर में यार कोई शरीर का सुदबुद नहीं रहता अभी जो तुम्हारा शरीर है मन है इट इज ऑल एज गाइडिंग यू तुम्हारा अंदर में चंचल भाव है क्यों तुम्हारा अंदर में जो बेचैनी है वाट फॉर किस लिए हर बना चन चंचल अभी इधर देखते है कभी उधर देखते है इधर दू रहा है कोई हंस रहा है को रो रहा है क्यों बिकॉज यू आर गाइडेड बाई माया माया तुमको कंट्रोल कर रहा है यू आर नॉट गाइडेड बाई गुरु वैष्णव फॉलो माई पॉइंट इफ यू आर गाइडेड बाई गुरु वैष्णव देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर गाइडेड बाई गुरु वैष्णव तुम अगर गुरु वैष्णव के द्वारा नियंत्रित हो कंट्रोल गुरुवेशों का कीपा के द्वारा तो तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना बोलना खाना सोना सब एक्सक्लूसिव अलग किस्म का हो जाएगा समझा ठीक है पल पल में भक्ति होता है भगवत भक्तों का क्या चलना बैठना खाना सोना सब भक्ति होता है, है? आप आम आदमी का कुछ भी करो और भक्ति हो जाता है, है? यही बात है तो कृष्ण भक्ति का संकीर्तन का रस पान करते करते अर्थात अपरागित शब्द ब्रह्मो का सेवा करते करते अपरागित शब्द अपरागित जगत का जो विचार है ये सेवा करते कानों के द्वारा कानों के द्वारा सेवा करो भागवत में सुंदर है गीता में ये गोवरा अच्छा। गोवरा अच्छा है ना एक गौ बछड़ा है वहां लिखा हुआ है भागवत में ये जो भगवान का वंशी धनी चल रहा है वो तो बंशी धनी क्या करता है भाई तो ये जो गौ बछड़ा है उसका जो बछड़ा है गौ है स्तनों पर कबला मैया का स्तन पी रहा है अभी बछड़ा ऐसा जब कृष्णो का ध्वनि कान में आया वो स्तनपन करना बंद कर दिया स्तन मुख में है ऐसा पान कर रहा है स्तन ऐसा करके जिस कृष्णो का भगवान श्री कृष्ण का जो वंशी ध्वनि कान में आए आने का साथ साथ उसका दूध पान बंद कर दिया स्तन जो है मुख में लगा हुआ जैसे पिक्चर जस्ट लाइक पिक्चर ये सब कब सुनोगे अमृतमय कथा वहां लिखा है वहां लिखा है अगर तुमको किसी ने शरबत दे दिया तुम क्या करोगे लोटा करके या ग्लास करके सरबत को लेके ऐसे पान करो भागवत ने लिखा हुआ है ये कान गोवरा का कान ऐसा रहता है ना वो भागवत ने लिखा है ये कान को ऐसा कर दिया जैसे ग्लास में तुम हमको शरबत देना चाहते हो दो दो दो ग्लास ग्लास दे दिया तुमने शरबत दे दिया पान कर लिया भागवत लिखा हुआ तो वो गोवछरा है उकान को ऐसा कर दिया मानो कि कृष्ण का जो धनी का रस अमृत है ये अमृत रस को अपना ग्लासों पे ग्लास मानना अपना कटोरी पे डाल लेता है एंड देन दे आर ड्रिंकिंग कृष्ण का आज धनी का जो रस है वो कान देके पान कर रहा है एक पान तो मुख से करता है एक पान कानों से करता है लाइक नाव यू आर ड्रिंकिंग हरी ऐसा विचार है तो ये कृष्णो भगवान का जो अपरागित जगत का जो वार्ता है कथाएं हैं वास्तविक गुरु वैष्णव का जवान भी वो कथा जो अपरागित जगत का ट्रांसेंडेंटल जो कथा है अपरागित जगत का शब्दों अपरागित जगत से उतर के आता है और गुरु वैष्णव का जो जवान इसमें डांस करता है राइट ये नित्य करता नृत्य करता रहता है ये जवान और इसमें जो हरिकथा का बार आता है बार मतलब फ्लाट इसमें जो व्यक्ति नहा लेता है इफ यू कैन इफ दे कैन टेक बाथ इन द गैंजेस ऑफ हरिकथा फ्लोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम द लोटस माउथ ऑफ गुरु वैष्णव इफ यू कैन टेक बाथ दियर इफ यू कैन टेक बाथ दियर इन ए पॉन्ट इन बाथरूम दैट दैट दैट काइंड ऑफ बाथ इज नॉट सफिशियंट टू मेक यू प्योर हरिकथा तुमको पवित्र बना सकेगा यू कैन टेस्ट इट जितना सारे तुम्हारा मन में बेचैनी है पगलापन जितना सारे बेचैनी है पागलपंती है सब समाप्त तो हो जाए सिर्फ कथा सुनो यू हैव योर टेम्पल ही सारे व्यवस्था है कथा को चलाओ कंटिन्यूअस सुनो और देखो मेरा बात नहीं तो जहर पीते पीते तुम नरक में चले जाओ ये सब जहर है पान करो तो जीव गोस्वामी पाद बताए और सनातन तो गोस्वामी का बात हमने बताया अभी कृष्ण भक्ति सुधा पाना देहो के विश्व से भगवान का कथा सुनते रहो गोपियों ने क्या किया जज्ञ पत्नी पत्नी ने क्या किया कोई साधन किया था क्या किया था कुछ नहीं है कोई साधन नहीं कुछ नहीं है श्री हरि कथा सुना मालिनी मालिनी का पास अनुभवी उसका अनुभव है मालिनी का अंदर वह अनुभव थी मालिनी का अंदर में अनुभव थी, थी। मालिनी जानतो हु इज मालिनी मालिनी मंदिर जो फूल चयन करके जो बाजार में देता है मंदिर में देता है वो मालिनी होता है वो मालिनी कृष्ण का जो अपराकृत जगत का कृष्ण का जो आनंदमय कथा चरित्र इसमें मालिनी का हृदय संपूर्ण पवित्र हो चुका जैसे भिलनी भाई सबरी राम नाम जबते जबते राम जी का कथा सुनते सुनते गुरु गुरु गौतमी का पास सुनते सुनते उसका शरीर पवित्र बन चुका है इतना पवित्र ऋषि मुनि भी नहीं हो सकता मेरा बात गलत नहीं मानना ऋषि मुनियों का अंदर में इतना पवित्र है दैट काइंड ऑफ प्योरिटी those sages they cannot deserve we have that kind of purity which kind of purity प्योरिटी sabari one low caste ladies लेडीज सी she was staying there in गौतों में मुनि आश्रम ऐसा आया आश्रम गौतम में इन रामायण यू कैन गेट द राम जी रामचंद्र वॉज बाउंड टू काम रामचंद्र आया था जब सबरी आंखों में देख नहीं सकता आ सारे दांत उतर गया दांत नहीं है सारे दांत उतर गया सबरी प्रती पेसेंसी ऑफ सबरी गुरु मास टोल सामडे राम जी कैन कम टू यू यू वेट एंड सबरी वेटिंग फ्रॉम चाइल्डहुड एक्चुअली फ्रॉम फाइव और सिक्स इवन ईयर सी इज वेटिंग अप टू हंड्रेड इयर्स एटलीस्ट नाव सबरी कैन नॉट सी एनीथिंग एवरी डे इज एवरी थिंग गुरु मास टोल्ड राम जी कैन कम सी वॉज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग राम जी आज नहीं तो कल आएगा वेट कर लो अब वेट करते रह हमारा जिंदगी बीत गया है? अब रोज फल फूल लाके हमारा राम जी आज आएगा आज जरूर आएगा आज आया नहीं शाम ढल गया पूरा अंधेरा हो गया बस सुबह हुआ अरे गुरु जी बताया था आज जरूर आएगा ऐसा करते करते उसका जिंदगी पूरा बीत गया नाव सीज नाउ इन ओल्ड एज बाधक को बसा आंखों में देखने नहीं सकता का दात सब उतर गया फिर भी सबरी है, आज राम जी जरूर आएगा अरे जरूर आएगा अरे सच्चा निकला सचमुच राम जी आ गया अरे राम जी आ गया जा राम जी आया तो सबरी को सावरी सबरी देखा पागल हो गया अरे सचमुच राम जी आ गया इतना दिनों तक इसीलिए गोस्वामी जी ने बताया अगर भक्ति करना चाहो तो क्या करना चाहिए तो उसमें लिखा हुआ प्रेम लाभ ध्वजोधन प्रेम लाभ ध्वजोधन गोस्वामी जो हमारा श्लोकों में लिखा है हैं गोस्वामी भी इधर लिखा है तो आपको धीरज धैर्य का धैर्य का जरूरी है पेशेंसी मोस्ट इंपोर्टेंट तो सबरी का मिल गया सबरी का शरीर आप जड़ जगत का शरीर नहीं है स्वरूप देह का प्राप्त हुआ उसका भाव शरीर का प्राप्त तो हुआ अविर्भाव अ ऐसा करते करते तुम कथा सुनते सुनते तुम्हारा अंदर में ऐसा भाव आया कि जज्ञिक पत्नी जज्ञिक पत्नी का कुछ साधन नहीं था सिव हरिकथा सुनते सुनते उसका दिल साफा हो गया था हैं? तो इसीलिए जगी पत्नी पत्नियों जितना सारी जगी पत्नियां हैं सारे जगी पत्नियां भगवान श्री को प्राप्त किया प्राप्त किया अब जब लौट के आया तो जगी ब्राह्मण ने क्या किया न सौ दीजो संस्कारो न निवास गुरो अपी हरी क्या बात है देखो देखो परस्पर आपस में बात करने नजर इसका सिद्धावस्था कैसे हो गया ये तो लेडीज है ये जनानी है कभी गुरुकुल में नहीं गया हमारा माफी पाठ नहीं किया अरे कुछ नहीं है संस्कार भी नहीं है और हमने गुरुकुल में किया कितना कुछ किया कुछ नहीं हुआ अब देखो ये कृष्ण का प्राप्ति कर दिया बोला तो हर हालत में कृष्ण का प्राप्ति संभव है हर हालत में हम इधर मजा करने के लिए नहीं आए मठ में कोई मजा कर ले कोई मस्ती कर ले ऐसा लिए नहीं, नहीं है साक्षात भगवान है हमको मिलेगा आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा समझा मेरा बात ये विश्वास चाहिए नहीं तो घर चले जाना अच्छा है कोई उठपटंग मचाएगा मठ में पटंग में चाहेगा नहीं तो घर चले जाओ हम तो बोलते हैं सीधा घर चले जाए जा तो टेस्ट लेना है मेरा गोदी पे आ जा मेरा गोदी पे आ जा बैठ ये अमृतों को पान कर नहीं तो भाग जा बीच में नहीं रह रहे बीच में रहे तो वो खतरनाक बन जाएगा जो आदमी का प्राकृतिक जगत का टेस्ट नहीं मिला और प्राकृतिक जगत का टेस्ट तो है ही है अंदर में वो भी हमारा बेस है लाल बेस है अरे हम लड़की का साथ कैसे बात करें डर है लेकिन मन इच्छा है वो किसम का आदमी आज नहीं तो काल मुसीबत कर देगा देगात जगत का आनंद जब तक नहीं मिलेगा आज नहीं तो काल वो ब्रह्मचरी वो सन्यासी ही विल मेक प्रॉब्लम फॉर टेम्पल गुरुजी का पूरा खानदान का बेहजदी कर देगा समझा मेरा बात हम तो यहां तक देखा जो मैया लोग दंडवत करते आता है पैर को छोड़ देता है हम लोग तो कभी वो कोई दंडवत करो दूर से करो कभी कभी देखा इसी काल भी देखा था कोई ये सब बच्चा सब मैया लोग आते हैं उसको माथा पे हाथ देता है यू ब्रूट हाउ यू कैन टच स्पर्श करना निषेध है ये दो तो दुखी बन जाएगा लिखा है पदो ओ पी नोज यू आर डूइंग ब्रह्मचर्य तुम्हारा हिम्मत नहीं है किसी मैया को स्पर्श करो समझा मेरा बात शास्त्र में जो विचार है बोलने से चौंक जाएगा सब लोग और हम भागेगा बोले महाराज की कथा नहीं सुनेगा और जा जहां जाना, जाना है हमारा कथा तो एक आदमी सुनेगा उसका कान में जाएगा ही कैन कम आउट सक्सेसफुल 100 परसेंट आई वॉन्ट ऑनड सिंगल पर्सन टू हियर माय स्पीच हमको लाखों आदमी नहीं चाहिए तो तो हमारा करोड़ों करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर आई कैन गेट फ्रॉम फॉरिन कंट्री पर आई डोंट नीड इट हमको एक आदमी चाहिए किसी का कान में पड़ा अ डंडवाद कहता है सबको माथे भी हार देता है तोरा मैया है सब मैया है माथे पे हाथ देने का क्या दर का दूर से का नियम नहीं है पादो अपी नेश न स्पेशल अंडरस्टैंड हम व्याख्या नहीं करेंगे पादो अपी इन स्पेशल स्वर्ण सिंह जो होगा ऐसा और खाने पीने का मामले भी एक कैसे कुछ चला ना बार बार क्या आचार्यों का, का काम करो कि मठ का सेवा का काम करो का का का का बी केयरफुल अबाउट प्रसादम हर कोई आदमी बना के ले आया रोटी हमारा महाराज प्रसाद खाओ अरे प्रसाद तू कहां का है प्रसाद लाने वाला तू आज भजन कर करते करते शुद्ध तो अवस्था में आजा उसके बाद ठाकुर जी तेरा बनाया हुआ खाना लेगा तो उसी को हम भी लेंगे प्रसाद समझा मेरा बात और दुखी बनने का कोई बात नहीं आई नेवर हेट एनी हम घिना नहीं करता किसी को जो विचार है विचार को सुनना चाहिए तो कृष्ण भक्ति का रस पान करते करते हमने बहुत उदाहरण दिया आपको जाना है अभी ट्रेन पकड़ना है इसे थोड़ी शब्दों में हम छोड़ देंगे तो यह अपराधिक जगत का शब्द ब्रह्मों का सेवन करते करते उसका शरीर एवं मन पूरा परिवर्तन हो जाता इतना आनंद हो जाता उसी अवस्था में क्या होता है बाहर में पंचभौतिक देहो है बाहर में पंचभौतिक देह है लेकिन आश्चर्य में क्या होता है ंचभ देह ओपी स्वच्छिदानंद रूपता होता अपरागित जगत का जो सचित आनंदमय वो शरीर हो जाता गोस्वामी जी लिखा सनातन गोस्वामी जद्यपि बाहर में देखने से लगता है पांच देह देहो पांच देहे ओपी जब भी तुमको देखता है सागर का बुखार आ गया सागरमाच का पैर पैर कट गया खून निकालता दे महाराज हमारा भी तो खून निकालता है क्या अपरागित शरीर है आप सब तो आ, बोलते हो प्रवचन में अरे गुरु वैष्णवी तो रोटी खाता है हम छो रोटी खाता है गुरु वैष्णवी दो रोटी खाता है ठीक ही तो है यही तो फर्क है कि खाता तो है सब तो हमारा माफी ही है नॉट दैट ऐसा माफिक नहीं है देखने में लगता है कि अरे हमारा माफी गुरु वैष्णवी सोता है चाहे वो चार घंटा सोता है हम घंटा आठ घंटा सोता है लेकिन देखने में तो एक ही है लेकिन शास्त्र में विचार दिया हुआ है कि देखने में एक है ऐ बातें मत करो देखने में एक जैसा है देखने में एक लेकिन एक नहीं होती देह ओपी सच्चिदानंद रूप होता सचिद आनंद इसका जानते हो सदम से संधिनी चिदों से की अपराचित चित्त चिन्मय आनंदों से लादिनी ए तीनों का असर यू कैन फील जब तुम्हारा भक्ति एक्सट्रीम पॉइंट में जाए तो खुद तुम आविष्कार करो में कि हमारा अवस्था पांच साल पहले क्या था आज हमारा सामने सारे जगत में अमृत अमृत बरसता है चारों ओर चारों ओर अमृत है भगवत भक्तों के लिए चैतन्य महापो बोलता है बद्वजीव का क्या अवस्था बद्वजीवों का अवस्था क्या है चैतन्य महापोल लिखे हैं चेत दर्पणम अर्जुनम भव महादेव अग्नि बोला है ना हमने देखा नहीं करेंगे अब टाइम नहीं है तो बद्धजी देखता है हैं बद्धजीप ऑलवेज ही कैन डिस्कवर सम साइट सम सम सम सॉर्ट ऑफ फॉल्ट विथ एनी वर्ड अरे महाराज ये कर रहा है अरे महाराज ये कर रहा है बद्धजी भी खाम है वहां लड़ाई चल रहा है वहां लड़ाई चल, लड़ा चल रहा है वो सब देखता है लेकिन बाद में जो परमसु अवस्था हो जाता क्या होता है सर्व अवस्था सर्व जगत में जहां जहां नेत्र पड़े पढ़े तहा हरि नाम बिना किचु नहीं को आरो चौदू बनो मे भक्ति मीन ठाकुर बताते हरि नाम बिना किचू नहीं को आरो चौद भू बन मान तुम तो वो तो बोलते हो उदा लड़की है वहां लड़का है या गादा है वो गोरु है ये सब लेकिन भक्ति में ठाकुर बोलते चारों ओर हमको नाम दिखाई पड़ता हरि नाम हरि नाम बिना किसु नहीं भक्ति कुथ थे चौदह भवन नाजे विद इन दिस फोर्टीन वर्ल्ड भक्ति बिना ठाकुर कैनॉट सी एनीथिंग ओनली नाम हरि कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि राम हरि राम राम राम हरि भक्ति ठाकुर सिंगिंग इन कीर्थन हरिनाम विदाउट नाम आई कैनॉट सी एनीथिंग कैन सी नथिंग हरिनाम में ना कुछ नहीं तो ये सबसे कब होता है जब हरिनाम बहु का कृपा होता है करते करते करते करते चेष्टा करो और हरिनाम करने का टाइम में कभी बाहरी वस्तु का चिंतन मत करो तो आप गुरु और गिर जाओगे समझा मेरा बात समझी जब हरिनाम करने का टाइम में तुम जड़ो वस्तु का चिंतन करोगे तो और टू टूडे तु, है और डे आफ्टर टुमारो आफ्टर टुमारो यू कैन डिस्कवर योरसेल्फ गोइंग डाउन इन भजन फॉलो माय पॉइंट यू आर इंटेलिजेंट उसका क्या होता है अवसर हालत खराब हो जाओ कम से कम तुम्हें काम करो हरिनाम का टाइम में गुरु वैष्णव का कथा का चिंतन करो जो सुना था ये अगर याद है तो बहुत अच्छा है और हरिनाम का जो लेटर्स है हरे कृष्णा जो अक्षर है अल्फाबेट जो लेटर्स है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जो एक एक शब्द है इस शब्दों का रिटिंग फॉर्म में छपाई हुआ आता है उसको सामने रख दो उसको देखने का अभ्यास करो ये मा सोचो ये महाराज क्या होगा ये तो सब लिखा है ये तो हरे कृष्णा जो अक्षर है ये अक्षर नहीं है जब नाम करोगे उसको देखने का कोशिश करो जब हरिणाम करेगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण तुम वो राइटिंग्स को याद करो बार बार हमारा बात अगर तुम मानोगे विद इन सिक्स मंथ यू कैन बिकम सक्सेसफुल बट आई नो इट वेरी वेल नो वर यू गोइंग टू फॉलो मी एक दिन का कथा बोल के जाए तुम्हारा पूरा जिंदगी का असर रहेगा हम मर जाएंगे फिर कथा रह जाए कितु तो विज्ञान भी ठीक कथा छो महीना का अंदर सक्सेसफुल तुम नाम को चिंता करो नाम वो अक्षर को चिंता करो अक्षर जब कीपा कर देंगे अपराकृत अक्षर तब तुम ये नाम प्रभु का अंदर राधा गोविंद दिखाई पड़ेगा अभी नाम दिखाई पड़ेगा प्रथमम नामन स्वर्ण शुद्धांत करण अपेक्ष जीव को सही पद लिखा है शुद्धेश अंत करणे है रूपो सोवर्ण नो तदुदय योग्यता भवती इत्यादि सब है बहुत सुंदर ये सब विचार बाद में सुनोगे वह ऊंचा किस्म का संतों का सामने विचार कर और ये आदमी सब नहीं समझेगा प्रथमो नामनो सोवर्णे शुद्ध अंतकरण तो चाहिए शुद्ध अंतकरण नहीं होने से होगा नहीं नाम प्रभु जी की हरिनाम प्रभु कितना जे जय कितन जय हरी नाम चिदानंद मित्र धाम पर तत् ये कीर्तन जरूर करना रोज हर आदमी नाम रूपे कृपा की करी कीर्तन है ना ये जगते उदय होगा नाम रूपे कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार है तो ऐसा करते करते क्या होता है हरिभक्त कृष्ण भक्ति सुधा बना देहोदोही कविशति देहो शरीर शरीर का साथ जुड़ा हुआ जितना तमाम चीजें हैं इसका टेस्ट बॉडी एंड बॉडी रिलेटेड थिंग्स यू कैन नॉट गेट टेस्ट एनी मोर नाउ बिकॉज यू आर डूइंग हरिनाम डे एंड नाइट अंडरस्टैंड सो लॉन्ग यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ टेस्ट थ्रू योर बॉडी एंड सेंसेस देन देयर इज नो चांस फॉर यू टू कम आउट सक्सेसफुल अगर तुमने अपना इंद्रियों के द्वारा अभी भी कुछ रूप रस शब्द स्पर्शो लूटने का विचार कर रहे हो समझा मेरा बात। अभी भी ये इंद्रियों का द्वारा ये मन की द्वारा खूब रूप रस जल जगत का रूप रस शब्द स्पर्श थोड़ा बहुत लूट ले चाहे कोई ना देखे छुपे छुपे तब तक यू कैन कम आउट सक्सेसफुल जब तुम्हारा ये जिंदगी डिटेस्टेड हो जाएगा अंडरस्टैंड नहीं पॉइंट हैं आर जे संसार मोर नहीं लगे भालो कहा जा कृष्ण हेरी ये चिंता विशालो दैट इज द वाइटल थिंग दैट आई एक्सपेक्ट यू इन यू ऑल तुम्हारा अंदर में इसका अंदर में सब कोई का अंदर में ये भावना चाहते आर जो संसार मोर नहीं लगे भालो कहा जा कृष्ण हेरी ये चिंता विशालो कब होगा काबे हबे हाँ बोलो से दिनों या आमार। कितन है ये सब किर्तन करो दींदा क्या देख रहे हो दिन भर कोई ना बैठे तुम अकेला बैठो बैठ के कीर्तन करो अनुभव का साथ नहीं ये लोगों को दिखाने के लिए हरिकथा बोलने का टाइम में सूरज कुंड में जब जंगल में था आई यू स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑनली सिंगल डिवोटी एक आदमी के सामने जंगल में ऊपर ब्रजवासी लोग शाम का टाइम में आता है तो दो चार आदमी हो तो कुछ समझता नहीं उसका सामने नाउ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल समटाइम बड़ा बड़ा सभा होता है तो उसमें मेरा कोई दिल में कोई असर नहीं महाराज कितना हजारों आदमी कथा सुनता है तो क्या है आ, एक आदमी सुनता तो भी क्या है मेरा अंदर में कोई परिवर्तन तो नहीं है एक ही कथा समझा मेरा बात कथा है एक किस्म का तो ये जो है ये सब कीर्तन तुम जरूर करोगे अनुभव के साथ तो ये कीर्तन करते करते तुम्हारा शरीर क्या होगा उस शरीर में सारे परिवर्तन आ जाएगा यू कैन फील समेस इन यूर बॉडी माइंड एवरीथिंग अभी तुम्हारा मायाद भी तुमको नचा रहा है ऐसा ऐसा पुतली नचा रहा है जानता है पुतली नचाना गांव में होता है पुतली नचाना अब पुतली नचाना शुरू होगी लेकिन जब गुरु वैष्णव का किफा आप लेने के लिए व्यस्त हो जाओगे तब देखोगे क्या तब देखोगे अपरा की जगत का जो कीपा है जोगमाया का जोगमाया कुल देवी जोग माया मोर की पाकोरी तब जन्नवा देवी का जो कीर्तन है ये भी ये सब सिलेक्टेड कीर्तन यू मस्ट रिमेम्बर ये कीर्तन इन लोगों के सामने करोगे ये लोग भी गाएगा जब कीर्तन करोगे वो लोग भी गाएगा गाते गाते लोगों का भी परिवर्तन हो जाए मेरा गुरु का किपा रहा और जो श्लोक व्याख्या किया उस श्लोक व्याख्या करने के लिए बहुत टाइम एक हफ्ता धीरे धीरे तो प्रहलाद महाराज जी ने रोया है ये अपरागिक शब्द ब्रह्मों का सहारा लेने से तुम्हारा कथा सुनने से हम जानता है तुम्हारा पूछ सकता लेकिन मेरा मुसीबत ये है आई कैन नॉट कंसेंट्रेट माई माइंड फॉर हरी कथा हमारा मन तुम्हारे कथा में लग रहा नहीं जब तुम्हारा प्रवचन चलता है तो हम इधर उधर भागता है इधर उधर दिखता है प्रहलाद महाराज बोल रहे महाराज महाभागवत है वो तो बॉन्डेड सोल नहीं है फिर भी हम लोगों का लिए प्रवचन करते है ऐसा लग मन तो मनो में तबो कथा सुबह कुंठना तो संप्रिय थे दूरी तो दुष्ट में साधु हमारा जो अंतकरण है उसमें भरपूर है काम क्रोध लोभ मोह मदो मश्चर्यो आई एम जस्ट आई एम जस्ट रेस्टलेस आई एम जस्ट रेस्टलेस कोई शांत अवस्था नहीं है आ, इस अवस्था में आपका कथा में जो बैठूं आपका कथा सुनूं सुनना शुरू कर दो, हमारा मन लगता नहीं और आपका कथा के बगैर बिना आपका कथा कोई आपका चरण में जा नहीं सकता समझा मेरा समझी भगवान का कथा सुनो भगवान का कीर्तन करो ये भगवान का कीर्तन एक कथा तुमको ले जाएगा भगवान विश्वास करो दुनिया में जितना सारे भजन किए हैं जितना सारे महात्मा लोग चाहे अपरागिक जगत से आए हैं या प्राकृतिक जगह से भजन करते करते गए हैं सिद्धो नित्य सिद्धो महात्मा भजन सिद्धो वो बो फॉर बोथ ऑफ देम बोथ कैटेगोरी हर कोई का लिए एक ही व्यवस्था है वो लोग जिंदगी में दिखाए हरिकीर्तन कथा के द्वारा देवी कम सक्सेसफुल है सारे पुराण इतिहास भागवत सब में एक ही डॉक्यूमेंट्स है ना बिना हरिकथा कोई भगवान का बस गया दिखाओ मेरे को होता ही नहीं संभव नहीं तो हरिकथा कितन का व्यवस्था हुआ खाने पीने का व्यवस्था करने से वो तो आएगा और ज्यादा व्यस्त हो जाओगे खाने पीने में लेकिन हरिकथा का व्यवस्था करो, जैसे सुखदेव गोस्वामी का हरिकथा हुआ था जैसे सुधोदेव गोस्वामी का हरिकथा हुआ था केवल कथा सुनो कथा सुनो थोड़ा बहुत शरीर को मेनटेन करने के लिए समझा मेरा तो देखो चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया कि चारों ओर आग जल रहा है बद्ध जी को कैसे ही दर्शन है लेकिन जब भजन करते करते आगे चलोगे तब देखोगे चारों ओर अमृत है आनंद है कोई समस्या नहीं है कोई समस्या नहीं है सारे समस्या का समाधान है जब हरि भजन में तुम कंसंट्रेट करोगे भजन में लग जाओगे सारे समस्या समाधान अपने आप उतर जाएगा यही बहुत सारे चीज बोलने का इच्छा है बस टाइम इज लिमिटेड हमको भी जाना है यहां तक कथा का विश्राम दे बांछा कलपुर बच्चों कृपा सिंधु पचितान पावन भविष्णव्यो नमोन